हिन्दू धर्म पर निबंध यद्यपि बौद्ध तथा जैन ईश्वर पर निर्भर नहीं रहते तथापि उनके धर्म की पूरी शक्ति प्रत्येक धर्म के महान केंद्रीय सत्य मनुष्य में ईश्वरत्व के विकास की ओर उन्मुख है उन्होंने पिता को भले न देखा हो पर पुत्र को अवश्य देखा है और जिसने पुत्र को देख लिया उसने पिता को भी देख लिया भाइयों हिंदुओं के धार्मिक विचारों की यही संक्षिप्त रूप है हो सकता है कि हिंदू अपनी सभी योजनाओं को कार्यान्वित करने में असफल रहा हो पर यदि कभी कोई सार्वभौमिक धर्म होना है तो वह किसी देश या काल से सीमाबद्ध नहीं होगा वह उस असीम ईश्वर के सदृश ही असीम होगा जिसका वह उपदेश देगा जिसका सूर्य श्री कृष्ण और ईसा के अनुयायियों पर संतों पर और पापियों पर समान रूप से प्रकाश विकीर्ण करेगा जो न तो ब्राह्मण होगा न बौद्ध न ईसाई और न इस्लाम वरन इन सब की समष्टि होगा किंतु फिर भी जिसमें विकास के लिए अनंत अवकाश होगा जो इतना उदार होगा कि पशुओं के स्तर से किंचित उन्नत निम्नतम घृणित जंगली मनुष्य से लेकर अपने हृदय और मस्तिष्क के गुणों के कारण मानवता से इतना ऊपर उठ गए उच्चतम मनुष्य तक को जिसके प्रति सारा समाज श्रद्धानत हो जाता है और लोग जिसके मनुष्य होने में संदेह करते हैं अपनी बाहुओं से आलिंगन कर सकें और उनमें सबको स्थान दे सकें वह धर्म ऐसा होगा जिसकी नीति में उत्पीड़ित या असहिष्णुता का स्थान नहीं होगा वह प्रत्येक स्त्री और पुरुष में दिव्यता को स्वीकार करेगा और उसका संपूर्ण बल और सामर्थ्य मानवता को अपनी सच्ची दिव्य प्रकृति का साक्षात्कार करने के लिए सहायता देने में ही केंद्रित होगा आप ऐसा ही धर्म सामने रखिए और सारे राष्ट्र आपके अनुयायी बन जाएंगे सम्राट अशोक की परिषद बौद्ध परिषद थी अकबर की परिषद अधिक उपयुक्त होती हुई भी केवल बैठक की ही गोष्ठी थी किंतु पृथ्वी के कोने कोने में यह घोषणा करने का गौरव अमेरिका के लिए ही सुरक्षित था कि प्रत्येक धर्म में ईश्वर है वह जो हिंदुओं का ब्रह्म पारसियों का अहरमज्जिद बौद्धों का बुद्ध यहूदियों का जिहोआ और ईसाइयों का स्वर्गस्थ पिता है आपको अपने उदार उद्देश्य को कार्यान्वित करने की शक्ति प्रदान करे नक्षत्र पूर्व गगन में उदित हुआ और कभी धूंधला और कभी देदीप्यमान होते धीरे धीरे पश्चिम की ओर यात्रा करते करते उसने समस्त जगत की परिक्रमा कर डाली और अब वह फिर प्राची के क्षितिज में सहस्त्र अधिक ज्योति के साथ उदित हो रहा है अस्वाधीनता की मातृभूमि कोलंबिया अमेरिका का दूसरा नाम कोलंबि कोलंबस ने इसका अविष्कार किया था इसलिए इसका नाम कोलंबिया पड़ा तू धन्य है यह तेरा ही सौभाग्य है कि तूने अपने पड़ोसियों के रक्त से अपने हाथ कभी नहीं भिगोए। तूने अपने पड़ोसियों का सर्वस्व हरण कर सहज में ही धनी और सम्पन्न होने की चेष्टा नहीं की अतए समन्वय की ध्वजा फहराते हुए सभ्यता के अग्रणी होकर चलने का सौभाग्य तेरा ही था